माँ की बातें श्रीमती सुशीला मजुमदार ढाका मैं माँ का यह व्यवहार देखकर कर स्तंभित होकर बोली माँ आप यह क्या कर रही हैं मैं तो कायस्थ संतान हूँ यह लोग ब्राह्मण की संतान होकर मुझे कैसे प्रणाम करेंगे माँ ने कहा यह सब नहीं कहते तुम भक्त हो भक्तों की कोई जाति नहीं होती तुमको प्रणाम करने से उनका कल्याण होगा राधो और माँ के आने पर जब मैंने उनके पैर पकड़ लिए तो माँ ने कहा रहने दो रहने दो वह प्रणाम करने नहीं देगी वे लोग भक्त जो हैं इसलिए सर्वभूतों में ठाकुर को देखते हैं अच्छा देवभोग में दुर्गा दुर्गा चरण नाग नाग महाशय के पास क्या सुना है उसके पास तुम लोगों का आना जाना और परिचय कैसे हुआ मैं मेरे पति एक बार वहाँ साधु दर्शन के लिए गए थे इतने से ही नाग महाशय ने उन्हें अपना बनाकर ठाकुर की बातें बार बार बताई और मुझे देखने के लिए कृपा करके मेरे घर आए उनके भाव और प्रेम से मुक्त होकर हम लोग बहुत दिनों से उनके पास आते जाते रहे उन्होंने भी दया करके हम लोगों को अपना बना लिया और आपकी तथा ठाकुर के महात्म की बातें हम लोगों को बताई उससे भी हम लोगों ने हृदय में आप लोगों के प्रति आकर्षण का अनुभव किया वे केवल यही कहते मैं कुछ नहीं भगवान राम कृष्ण देव ही मेरे सब कुछ हैं यदि मंगलाकांक्षा चाहते हो तो मन प्राणों से उनके प्रति शरणागत हो इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है मेरे भाग्य में था कि ठाकुर के इन श्री चरणों का दर्शन प्राप्त किया इससे धन्य हो गया शिवावतार स्वामी जी का साक्षात दर्शन किया है साक्षात माँ भगवती का दर्शन किया है और उनकी कृपा पाई है और क्या कहूँ तुम लोग सभी देह मन प्राण से माँ और ठाकुर के पाद पद्मों की शरण लो कल्याण होगा माँ आह उसकी बात और क्या कहूँ वह मुझे साक्षात भगवती के रूप में देखता पहले पहल जिस दिन मेरा दर्शन करने आया उस दिन मेरी एकादशी थी उस समय कोई पुरुष भक्त मेरा साक्षात दर्शन नहीं कर पाता था सब सीढ़ी पर सिर टेक कर प्रणाम करते कोई नौकरानी आकर नाम बताकर मुझसे कहती माँ तुम्हें अमुक बाबू प्रणाम कर रहे हैं मैं भी आशीर्वाद देती उस दिन नौकरानी ने कहा माँ नाग महाशय कौन है वे प्रणाम कर रहे हैं लेकिन इतने जोरों से सिर पटक रहे हैं कि लगता है खून निकल आएगा पीछे से महाराज उन्हें कितना ही रोकने के लिए कह रहे हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं लगता है मानो होश ही नहीं है वे पागल हैं क्या माँ मैंने कहा जा योगेन से कहो यहाँ भेज दे योगेन स्वयं ही पकड़ कर ले आया देखा उसका सिर फूल गया है आंखों से अविरल आंसू बह रहे हैं पैर यहाँ के वहाँ पड़ रहे हैं आंखों में आंसू भरे होने के कारण मुझे देख नहीं पा रहा है मैंने उसे पकड़ कर बैठाया केवल माँ माँ शब्द मानो पागल हो हो लेकिन शांत धीर और स्थिर मैंने उनकी आंखों से आंसू पोस दिया मेरा खाना रखा था पूड़ी मिठाई फल आदि मैं खाने बैठी थी कि उसी समय यह घटना हुई थोड़ा सा खाकर मैं उसे खिलाने लगी वह खा नहीं पा रहा था खाना निगल नहीं पा रहा था बाहर की ओर मन नहीं था केवल माँ माँ का शब्द और वह मेरे पैरों पर हाथ रखे बैठा रहा स्त्रियां मुझसे कहने लगी माँ तुम्हारा खाना तो नहीं हुआ महाराज से इसे हटा लेने के लिए कहो मैंने कहा ठहरो उसे थोड़ा शांत हो लेने दो थोड़ी देर बाद शरीर और सिर पर हाथ फेरते फेरते और ठाकुर का नाम लेते रहने पर उसे होश आया मैं भी खाने लगी और उसे भी खिलाने लगी खाना हो जाने पर उसे नीचे ले जाया गया जाते समय मुझसे केवल यही कह गया ना हम नाहम नाहम तुहू तुहू मैं नहीं मैं नहीं तू ही तू ही जो लोग समीप थे उनसे मैंने कहा देखा कैसी बुद्धि है मेरे लिए वह सब कर सकता है